मांडिय उपनिषद उसमें हम लोग पंच मंत्र विचार करे थे जो कि आत्मा का चतुर्थ पाद का तृतीय पाद का कथन करता है तो ये तृतीय पाद हो गया स्वप्न स्थान सुसुप्ति स्थान तृतीय पाद हो गया सुसुप्ति स्थान सुसुप्ति स्थान एकी भूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो आनंद, आनंद भूक चेतो मुख प्राज तृतीय पादे कहा जाए कि जो जो प्राज्ञ शब्द कहा गया उसके लिए व्युत्पत्ति हम लोग देख रहे थे टीका में कहा प्रज्ञ एव प्राज तदेवं प्राज्य पदं व्युत्पादयती प्राज पद का व्युत्पन्न भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं भाष्य में भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व एव इति अशाज इसको प्राज्ञ क्यों कहते हैं कहते हैं सब कुछ यही जानता है प्रकर्ष न जानाती प्राज्ञ तो प्रकर्ष अर्थात भूत भविष्यत तो सभी पदार्थों को ये जानता है ज्ञातृत्व जानता है ये अर्थात सर्व विषय ज्ञातृत्व अश्यव प्राज्ञ ही सारे विषय को जानता है तो प्राज्ञ कैसे सारे विषयों को जान लेता है तो उस समय तो कोई भी ज्ञान नहीं होता है जिसमें सुसुप्त अवस्था उस समय तो कोई भी ज्ञान नहीं होता है और सर्व विषय ज्ञान कैसे हो गया इसलिए भाष्य में आगे कहते हैं सुसुप्त सुसुप्त ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उचे थे अभी तो सुसुप्त है वर्तमान अवस्था में तो कोई ज्ञान नहीं है किन्तु तो भूतपूर्व गत्या अर्थात सुसुप्ति को जाने से पहले तो यही प्राज्ञ था अर्थात सब कुछ इसको ज्ञान था अभी सुसुप्त में गया तो वो सब कारण रूप हो गए टीका में सुसुप्ते समस्त विशेष विज्ञान उपरोमा तो अद्भुत ज्ञातृत्व इति आशंक सुसुप्त अवस्था में तो सारे विशेष विज्ञान का उपरोम हो गया सुसुप्त में कोई विशेष विज्ञान नहीं होता है नहीं होने से जो भाष्य में कह दिया गया सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्य है तो सर्व विषय ज्ञातृत्वम कैसा आया उसमें तो एक विज्ञान नहीं होता है विशेष विज्ञान नहीं होता है सामान्य ज्ञान है अर्थात अहम अस्मि इस प्रकार के ज्ञान है सुखम अहम अस्मि इस प्रकार के विज्ञान है सुश्रुति में नहीं तो उठकर के परामर्श कैसे होगा सुखम अहम अस्वापसम अहम आसम इस प्रकार के कहता है सामान्य ज्ञान अर्थात सत्ता विषय का ज्ञान सुख विषय का ज्ञानम न अज्ञान विषय का ज्ञानम यह है किन्तु विशेष विज्ञान नहीं है विशेष विज्ञान नहीं है तो सर्व विषय ज्ञातृत्व में कैसे हुआ शंका होने से भाष्य में दिए सुसुप्त होने पर भी भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उचित सुसुप्त से पहले यह सब कुछ जानता था यही प्राज्ञ है अभी प्राज्ञ बन गया उससे पहले अर्थात तेजस अथवा विश्व अवस्था में यही सब कुछ जानता था ठीक है मैं तो इसे यही निर्णय होता है कि जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है उससे पूर्व अवस्था में कहेंगे स्वप्न अवस्था में हिरण्य था इधर वो तेजस था उससे पहले कहेंगे वो वैश्वानर था विराट था या विश्व था विश्व वैश्वान एक ही है वही सब कुछ जानता है अर्थात अभी जो है जैसे कहेगा कि विश्व है कहेंगे विश्व यही वैश्वानर है और ये प्राज्ञ है ये सब जानता है विश्वावस्था में जागृत अवस्था में आप जितने जानते हैं उतने ही सब है उसके बाहर और कुछ नहीं है इधर सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञ में प्राज्य ज्ञान नहीं, नहीं होता है इसलिए कहे ना भूत पूर्व गर्थात पूर्व भूत भूतपूर्व अर्थात तो सुसुप्त को आने से पहले वो विश्व अथवा तेजस तो था उस समय में उसका सब कुछ ज्ञान था इसलिए उसको प्राज्य अभी कहते है उस समय में भी वो प्राज्य था किंतु प्राज्यों का ऊपर में और एक तेजस उसका दूसरा नाम आता था अथवा एक विश्व नाम आता था इसलिए प्राज्ञ नीचे हो जाता था अभी जब विश्व तेजस और नाम नहीं रहा वो प्राज्य नाम आ गया किंतु उस अवस्था में नहीं जानता है विश्व अवस्था में सब कुछ जानता है समस्त विशेष विज्ञान सुश्रुति में नहीं है ना सुसुक्ति में कोई विशेष विज्ञान नहीं है विशेष विज्ञान है घटो नदी पर्वत सुख दुख ये सब विशेष विज्ञान और सामान्य ज्ञान अश्मी सुख सुखम अनुभवा में मतलब सुखम इस प्रकार की जो सुखरूप हूँ इस प्रकार की जो अनुभव होना है वो सब सामान्य अनुभव तो और विशेष अनुभव हुआ जो कि बुद्धि चलने से जो ज्ञान होता है उसको विशेष अनुभव कहा जाएगा टीका में यद्यपि सुषुप्त तस्यावस्थाया समस्त विशेष विज्ञान रहितो भवति उसका स्पष्ट करते हैं यद्यपि सुषुप्त जब सो गया तवस्थायां तस्यावस्थाया कह रहे थे सुषुप्त अवस्थाया में समस्त विशेष विज्ञान विरहित भवति उस समय में कोई विशेष विज्ञान नहीं होता है यद्यपि ऐसा है तथापि भूत भाष्य में कहा भूत भूतपूर्व गत्या तो भूत का अर्थ भूता भूता अर्थात तो हुए कब हुए या जागरित स्वप्ने व सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षण गति गतिशलता गतिश ज्ञान जागृत जागरित अथवा स्वप्न अवस्था में जो सर्व विषय ज्ञातृत्व सारे विषयों को मैं जानता हूँ ऐसा जो ज्ञान है गति तया तो उसके द्वारा गति गति ज्ञान तया तो अर्थात उस गति के द्वारा प्रकर्षेण सर्व आसमता जानाति इति प्राज्य प्राज्य में है के प्र और एक आ और एक ज्ञान तो इसलिए प्र के लिए कहते हैं प्रकर्षेण आ के लिए कहते हैं कि अर्थात पूरा पूरा और ज्ञान हो गया जानाति इति जानाती ज्ञगुपथ ज्ञापर किरह कह तो ज्ञान से कह जाने से ज्ञ बन गया तो प्राग्ञ शब्द वाच्य भवती अर्थात तो जागृत अवस्था में आप सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानते हैं कहते हैं कि पृथ्वी का 50 किलोमीटर नीचे क्या है कहाँ पोता है उनको? कहेंगे अर्थात तो पृथ्वी का 50 किलोमीटर का अंदर में कुछ पदार्थ है ऐसा आप जानते हैं कुछ पदार्थ है ऐसा जानते हैं कहेंगे ये तो अभी हमको बुद्धि में आया कहते हैं अभी जो बुद्धि में आया ना अभी वो पदार्थ बन गया तो भी आपका बुद्धि अर्थात ज्ञान और विषय समकालीन हो जाएंगे आपका बुद्धि फिर चला गया कहीं विषय भी गया जितने आप जान रहे हैं जगत उतने ही है उससे बाहर जगत नहीं है कहेंगे हम नहीं जान रहे है अफ्रीका का कोई आदमी है कहेंगे वो नहीं था अभी आप सोचने लगे अफ्रीका का एक कोई आदमी है जो मैं नहीं जानता हूं वो आप उतने अंक बना दिए तो जैसे शोकन तो इसको कहते हैं दृष्टि सृष्टि इसलिए जगत में जितने अधिक जानेंगे इतने आप गए उसमें जगत में जितने कम जानेंगे उतने आप चले अंदर की तरफ इसलिए जगत के बारे में और अधिक जानने का उद्यम नहीं करना अब तो भुलाने का उद्यम भूलेगा नहीं जो एक बार बीज गिर गया हो वो भी भूलेगा नहीं तो अभी उसको मिथ्यात्व सिद्ध करना इसलिए जितने कम ज्ञान है उतने उनको जल्दी मिथ्यात्व सिद्ध होता है प्राज्य शब्द वाच्य बहती इत्य आगे टीका में तरह प्राज्य शब्द से मुख्या ते न सिद्धिय तरी एक नंबर टिप्पणी अर्थात आप सुसुप्ति में उसको प्राज्य कहते हैं सुसुप्ति में किंतु एक भी विशेष ज्ञान नहीं होता है और जब हम पूछे कि विशेष ज्ञान तो नहीं है आप कहते कि भूतपूर्व गत्या जैसे कहते कि अभी वो देश का मुख्य है तो कहेंगे राष्ट्र का पति है राष्ट्रपति है राष्ट्रपति है राष्ट्रपति तो ये है भूतपूर्व गिसको भूतपूर्व गत्या राष्ट्रपति कहेंगे वो मुख्य राष्ट्रपति माना जाएगा नहीं माना जाएगा इसी प्रकार की प्राज्ञा पूछने से आप कहते हैं भूतपूर्व गत्या तब तो ये मुख्य अर्थ नहीं हुआ एक नंबर टिप्पणी कहते हैं भूतपूर्व गत्या गति अभियुपगमे अगर आप मानेंगे तो तब फिर प्राज्ञा का मुख्य अर्थ नहीं होगा मुख्यार्थत्व टीका में दे दिया मुख्यर्थत्व इतना दो नंबर टिप्पणी मुख्यत्व ही इतर प्रज्ञा व्यावृत प्रज्ञाशालूपम इतर व्यावृत अर्थात मुख्य अर्थ दूसरा नहीं है वही होना चाहिए इतर व्यावृत नहीं कहेंगे ना वो तो वो अभी वर्तमान है अलग तो है ये तो भूतपूर्व इस प्रकार वो इतर आ गया ना इस प्रकार नहीं इतर व्यावृत वही है इतर व्यावृत प्रज्ञाशाल्व रूपम प्रकर्ष जानाशाली प्रज्ञाशाली प्रज्ञावान अर्थात इसका अर्थ होता है मथुप में इन प्रत्यय हुआ साला शब्द से इन प्रत्यय होने से शालीन बनता है दे दे लक्षण अर्थात रूप स्वरूप सारे विषय का जानने वाला रूप जो है वही हो गया प्राज्य प्राज्य का अर्थ क्या है सर्व विषय ज्ञातृत्व स्वरूप इसी को प्राज्य कहेंगे ज्ञातृत्व उसमें धर्म रहेगा सर्व विषय का ज्ञाता है तो उसमें सर्व सर्ववित ज्ञातत्व रहेगा सर्व विषय ज्ञातृत्व स्वरूप जो प्राज्य ये प्राज्य का विवरण हो गया अच्छा तो प्राज्ञा में रहे प्रज्यान। प्रज्यान रहेगा प्रज्ञा प्रज्ञा रहेगा ये प्रज्ञा का ये हो गया सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा गति गति दे दिया ना गति का अर्थ हो प्रज्ञा वो प्रज्ञा किस प्रकार की है कहते हैं सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा प्रज्ञा अर्थात तो उसे और कुछ बचे नहीं गया सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा ये टीका में दे दिया इतर व्यावृत कुछ और बचे नहीं गया सब कुछ का ज्ञान है उसमें टीका में तरी प्राज्य शब्द से मुख्यर्थत्व न सिद्धिये आशंक्य क्यूंकि भूतपूर्वकहने से अभी मुख्य अर्थ नहीं होगा इसके लिए कहते हैं अथवा भाष्य में अथवा प्रज्ञप्ति मात्र अश असाधारण रूप प्राज्य तो प्रज्ञप्ति मात्र प्रज्ञप्ति मात्र अर्थात तो ज्ञान रूप हुआ तो जो विशेष ज्ञान होता है विशेष सकल और विशेष ज्ञान को लेकर के प्राज्ञ कहते हैं तो उससे होने से आपको गौणा हो गया क्योंकि सुसुक्ति में तो एक भी विशेष भी ज्ञान नहीं है तो इसलिए अगर इस प्रकार की कोई अरुचि होता है तो कहीं प्रज्ञप्ति मात्र प्राज्ञ अर्थात तो ज्ञान रूप किंतु अविद्याग्रस्त हुआ अर्थात केवल अविद्या को छोड़ करके उस समय में ज्ञान स्वरूप है और कुछ दूसरा चीज नहीं है इसलिए कहा जाएगा उसको प्राज्ञा केवल अर्थात तो तो ज्ञान स्वरूप है और उसके साथ आवरण है इसलिए स्वयं नहीं जान रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप है किंतु उस समय में उसका वास्तविक स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप ही है जागरण स्वप्न में क्या हो जाता है उस समय में और वह ज्ञान स्वरूप नहीं है विशिष्ट रूप बन जाता है और जानता है कि मैं विशिष्ट रूप हूँ किन्तु सुसुप्त अवस्था में वो प्रवज्यंती मात्र है प्रवज्यंती मात्र अश्य एवं क्या चीज तो का तो हम है कि प्रायण अज्ञ ऐसा कहीं एक जगह हम देख प्रकर्षण तो अर्थात अज्ञान मात्र रहने से उसको प्रकर्षण अज्ञ ऐ ऐसा कहा गया तो ऐसा कहीं हम एक जगह में देखा था किन्तु यहाँ तो इस प्रकार विग्रह देते हैं और ये अधिक मतलब ग्रहण योग्य है सब कुछ जानता है क्योंकि वही ईश्वर है अच्छा प्रज्ञप्ति मात्रम अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है अश्य एवं असाधारण रूपम यही उसका असाधारण रूप असाधारण रूप अर्थात तो उसमें अभी कोई और विशेषण नहीं है ज्ञान रूप ही प्राज्ञ कहेंगे अभी सुसुप्त अवस्था का असाधारण रूप हो गया प्रज्ञप्ति मात्र ये जागरण स्वप्न वो भी क्या प्रज्ञप्ति नहीं है उस समय में कुछ विशिष्ट आ गया विशेषण आ गया किंतु वो भी तो प्रज्ञ है इसलिए कहते हैं इतर और विशिष्ट मे विज्ञान अस्त दूसरे अवस्था में तो विशिष्ट होकर के उसे विज्ञान भी आ जाता है मैं विशिष्ट हूँ इस प्रकार की विज्ञान भी आ जाता है स्वयं प्राज तृतीय पाद हा। ये प्राज्ञ जो है वो आत्मा का तृतीय पाद हो गया टीका में असाधारण विशेषण द्योतीतम अर्थम स्फुट ये तो प्रवती मात्र ये हो गया असाधारण रूप तो ये असाधारण क्यों कहते हैं कहते हैं इतर ओर विशिष्टम विज्ञानमस्ती तो विशिष्ट विज्ञान बाकी दोनों को होता है इसको किन् विशिष्ट तो विज्ञान नहीं है सब घनीभूत हो गया अस्मि इतना ही ज्ञान होता है विशिष्ट विज्ञान नहीं है इसको आध्यात्मिक तृतीय पाद से आध्यात्मिक तृतीय पाद पूरा हो अभी आधिदैविक अर्थात ये व्यष्टि तृतीय पाद कह दिया अभी समष्टि तृतीय पादों को कहेंगे और कहेंगे जो व्यष्टि है वही समि है जब स्थूल का बात आया था वहां केवल वैश्वान शब्द व्यवहार किए थे तो सूक्ष्म का बात आया था वहां केवल तेजस कहे थे और इसका क्या कारण है कहते यही बताना चाहते है कि जो समि है वही व्यष्टि है जब प्राग सुसुप्ति अवस्था में आते हैं वहाँ बेष्टि के लिए एक मंत्र कहते हैं समष्टि के लिए दूसरा मंत्र कहते हैं कह करके वही कहेंगे कि ये दोनों वास्तविक एक है प्रज्ञप्ति जो है कैसे विशिष्ट जन प्रज्ञ प्रज्ञप्ति मात्रम प्रज्ञप्ति मात्र अर्थात जिसको प्रज्ञान घन शब्द से कहा गया अर्थात जाग्रत स्वप्न अवस्था में होने वाले सब ज्ञान तब कारण रूप से अर्थात अविद्या रूप से गए और ये अविद्या किसके साथ है कहते हैं चैतन्य के साथ ही है अर्थात तो अविद्या विशिष्ट चैतन्य इसी को प्रज्ञप्ति मात्र शब्द से कह दिया जाएगा जिसको प्रज्ञान घन शब्द से कहा जाता है वहां प्रज्ञान घन शब्द से चैतन्य अंश को नहीं लिया गया जागृत स्वप्नों का जो विशेष ज्ञान होता है यही घनीभूत हो जाना इसको प्रज्ञान घन कहा जाए तो यहाँ प्रज्ञप्ति मात्र कहने से यहाँ प्र, प्राज को कहते हैं प्राज्ञ अर्थात तो आत्मा का पाद है आत्मा का पाद अर्था तो केवल जड़ अंश को लेकर के नहीं होगा उसमें चैतन्य अंश भी आना चाहिए जैसे आप जो विश्व कहते हैं वो केवल जड़ अंश को लेकर के नहीं है चैतन्य क्योंकि आत्मा का पाद है इसी प्रकार की प्रज्ञाप्ति मात्र अगर प्राज्ञों को कहेंगे केवल जागृत स्वप्न का ज्ञान घनीभूत तो हो जाना कहेंगे ये जड़ अंश हुआ ये जड़ अंश को प्राज्ञ कैसे कहेंगे इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि ये जो जागृत स्वप्न का ज्ञान हुआ ये सब घनीभूत तो हो गए घनीभूत तो होकर के अविद्याकार बन गए ये अविद्या चैतन्य के साथ मिलकर के प्राज्ञ होता है तो इसलिए प्रज्ञाप्ति मात्र से अविद्या और चैतन्य दोनों को लेना पड़ेगा नहीं तो वो प्रज्ञाप्ति मात्र को नहीं कह पाएगा स्वप्न में तो अविद्या तीनों अवस्था में रहेगा तो वो भी रहे किंतु वहाँ आगे कहते ना इतर और विशिष्ट में विज्ञान अवस्थी वहाँ विशिष्ट विज्ञान नहीं है ये अंतर हो जाएगा अविद्या विशिष्ट तो तीनों में किंतु यह विशिष्ट उसका उसका भीशार, उसका प्रमाण यही है जो है जो से जब हम आते हैं हमको ज्ञान होता इसलिए वो है। तो कहता टीका में प्राजी दैविक अंतरिया सह भेद गृहत्वा विशेषातर दर्शयते आधिदैविक अर्थात तो प्राज्ञ हो गया व्यष्टि आधिदैविक हो गया समि आधिदैविक अंतरियामीणा सामनाधिकरण है अधिदेव जो है वही अंतरियामी है ईश्वर कहते हैं उसके सह अभेद अभेद गृही ये अभिन्न है विशेषणांतरम दर्शयती अन्य विशेषणों को कहते हैं ऐश सर्वेश्वर ऐस एषोतरियाम्य शोनि सर्वश प्रभवाप्ययो ही भूतानाम ऐसे कहते हैं ऐसेश्वर ऐस कह करकेत कह करके अर्थात समीप तरवर्ति चैतदूपम तो ऐसा कहने से पूर्व परामर्श करेगा पूर्व में आप व्यस्टि रूप से प्राज्ञा का कथन कर रहे थे और उसी को अभी सर्वेश्वर कह रहे है और साधारण तो सर्वेश्वर जो है अंतर्यामी ईश्वर समष्टि को कहा जाता है तो यही प्रमाण है कि जो व्यष्टि है वही समष्टि है ऐसा सर्वेश्वर सर्वस्व सर्वेशमी ईश्वर सर्वस्व ईश्वर ईश्वर अर्थात नियंत्र नियंत्र अर्थात तो अंतर्यामी रूपे सभी के अंदर में है ऐसा सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ कहने का अर्थ है नियामक नियामक जो होगा वो अज्ञ कभी नियामक हो जाएगा जो इस चीज पदार्थ को जानता नहीं हो उसका नियमन नहीं कर पाएगा इसलिए सर्वज्ञ यहाँ जो कहते हैं कि सर्वज्ञ सभी का नियामक और है वही है प्राज्ञ अर्थात आप आप ही सभी का नियामक है तो सभी का नियामक तो कहते तो ना अपना उंगली में दर्द होने के समय में उसका नियमन नहीं कर पाएगा और सभी का नियामक तो कहेंगे सभी को सत्ता स्फूर्ति देना यही नियामक है जहां से ये प्राध्या अपना सत्ता स्फूर्ति हटा लेगा वो पदार्थ नहीं रहेगा इसलिए कहा जाता है इस सभी का ईश्वर है और सभी को ये जानता है ये जो पर्वत है पर्वत विद्यमान है और हमको पता चलता है पर्वत है कहते हैं इसी पर्वतों को आप दृष्टा ही उसको सत्ता मानता देते हैं और वो उसका स्पूर्ण भी उसका जो पता चलना ये भी आप ही के चलते जिस समय में आप सुसुप्ति में चले जाएंगे सुसुप्ति में क्या आप अगर मुख घुमा लेंगे चक्षु बंद कर देंगे वो गया उसका सत्ता स्पूर्ति गया आप अगर फिर चिंतन करने लगे तो कहेंगे अब आप सूक्ष्म पर्वत को बना लिए इंद्रियो से देखने लगे कहेंगे आप अब पर्वत को बना रहे हैं सत्ता स्फूर्ति देना यही ईश्वर है ऐसो अंतरियामी एस एश, योनि ही ऐसो तो अंतरियामी अंतरियामी अर्थात सभी का अंदर में रह करके सभी का नियमन करते हैं ऐसा योनि सभी का कारण यही है प्राज्ञा सभी का कारण है सभी का कारण अर्थात सभी का सृष्टा यही दृष्टि सृष्टिवाद कहता है अर्थात तो तो जिसको देखते हैं उसी का जनक उसका सृष्टा आप ही है किंतु मांड के उपनिषद का दृष्टि सृष्टि बाद का विचार और ग्रहण ये चित्त बहुत शुद्ध होने से होना है अगर वासना युक्त होकर के ये जगत मिथ्या है बोल करके जबरदस्त करेगा अर्थात तो कहते हैं जो साइकिल का फ्री व्हील स्लीप हो जाने के बाद जी। उसके बाद जो होता है तो वही होगा ये और काम नहीं करेगा वो कहता रहेगा ये जगत मिथ्या है आगे फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा इसलिए साधन चतुष्टय के बिना ये सब विचार कभी कभी कठिन हो जाता है ऐसा योनि ही सर्वस्व प्रभाव ही भूतान सर्वस्व योनि ये सभी का योनि है कारण है और प्रभव अप्यय भूतान प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान जनक अप्यय अर्थात लय स्थान सारे भूतों का उत्पत्ति स्थान और लय स्थान यही है अर्थात आप ही सारे भूतों का उत्पत्ति और लय स्थान है सभी का उत्पत्ति आप करते हैं और सभी का लय आप करते हैं तो उत्पत्ति करते हैं उत्पत्ति करके पहले द्रव्य का उत्पत्ति कर देते हैं नया एकलो का भाषा में फिर द्वितीय क्षण में उसमें गुणों का उत्पन्न करेंगे और गुणों खाली रूप अंधस्पर्श नहीं ये ये प्रिय अप्रिय ये सुष्टु ये दुष्टु ये भी सब गुण ये भी सब उत्पन्न करेगा तो उत्पन्न करने के बाद उससे फिर आगे प्रतिक्रिया ये जो प्रतिक्रिया होगा इसको भी उत्पन्न करेगा कैसे पर्याय ऐसे करेगा पहले द्रव्य को उत्पन्न कर देगा आगे उसके गुण को उत्पन्न करेगा फिर गुण जन्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करेगा फिर प्रतिक्रियाजन्य सुख दुख को उत्पन्न करेगा अपने हमें तो फिर उसको भोग करेगा तो इसी प्रकार वो चलता रहेगा भोग करने से फिर संस्कार होगा संस्कार होने से फिर करता रहेगा कुरते कर्म भोगा कर्म करतुम चुंजते नद्याम कीटाइवा वर्तावर्ता सुते ऐसा है व्रजंत जन्मन वो जन्म लभंते नवृत्तिम ऐसे पंचदशी में कहा देता है कुर्वत कर्म भोगाया कर्म करता है भोग करने के लिए अब भोग क्यों करता है कदा कर कर्म करने के लिए तब भोग करेगा तो कर्म करेगा इसलिए निवृत्ति मार्ग कहा जाता है ना ए भोग से हटो कि भोग करेगा तो फिर कर्म करेगा ही और नद्याम कीट आवर्ता नदी में जैसा कीट एक ब्रह्म भवर से दूसरा भवर को जाएगा व्रजन तो जन्म एक जन्म से दूसरा जन्म को चलते रहेगा निर्वृत्तिम शांति को प्राप्ति नहीं करेगा यह जितना अधिक कर्म में लिप्त तो हो जाएगा उतना प्रवाह चलेगा तो प्रभाव और अप्यय भूतों का भूतों का उत्पत्ति स्थान और लय स्थान यही है अर्थात तो यही भूतों का उत्पत्ति करता है और लय करता है यही ईश्वर है और सृष्टिवाद में यही जीव ही ईश्वर है और जब सृष्टि दृष्टिवाद लेंगे कहते हैं जैसा ईश्वर ने सृष्टि किया ऐसा देखिए ये साधक अवस्था अर्थात जैसे किया मतलब एक मनुष्य है मनुष्य रूप से देखिए ईश्वर ऐसे नहीं सृष्टि किया है तो उसमें कुछ गुणों क्यों सृष्टि करना है अर्थात ये अच्छा है ये खराब है तो सृष्टि दृष्टिवाद में जैसा सृष्टि हुआ ऐसे देखिए ईश्वर उसमें खराब ऐसा तो गुण सृष्टि नहीं किया उसको खाली मनुष्यत्व तो ने सृष्टि किया इतना ही देखना है इसको कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद अच्छा आगे हैं भाष्य में ऐस ही स्वूपर साधिद साधिदवीक भेदजात सर्विता नए तम जातरभूत अनेषावेश ऐसा से जो प्राज कहा गया था पूर्व मंत्र में यही स्वरूपस्था स्वरूप में स्थित स्वरूप में स्थित अर्थात चैतन्य स्वरूप अर्थात चैतन्य निष्ठ यही सर्वे तो सर्वेश ईश्वर स आधिदैविक आधि दैविक के साथ आध्यात्मिक भेद जात सर्व ईशिता दैविक हो गए आदित्य चंद्र वरुण ये सब ग्रह नक्षत्र जो भी हो गए दैविक और आध्यात्मिक हो गए जितने सारे मनुष्य पशु पक्षी जितने सारे हो गए तो साधि दैविक से भेद जात से भेद जात अर्थात जितने सारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं है दैविकों को मिला करके अर्थात जितने सारे व्यष्टि समष्टि सब समी नहीं है अर्थात तो आधिदैविक यहां देवतावाचक तो साधि दैविक अर्थात देवतावाचक और आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक जीव सब जितने अर्थात तो ये जीवो में भी दो कोटि हो जाते हैं एक तो हो जाते हैं आधिदैविक को कोटि एक हो जाएंगे अध्यात्म कोटि आधिदैविक कोटि अनुग्रह करने वाले और अध्यात्म कोटि अनुग्रहित होने वाले जैसे मनुष्य हो जाएगा अध्यात्म कोटि में अनुग्रहित होगा और दैविक में हो जाएंगे देवता लोग जो अनुग्रह करते हैं इंद्रियों में सब रह करके ये सभी का इसीता वो है अपराज्य है और आगे कहते हैं न ए तस्मात जात्यंतर भूतो अन्य श्यामी ये जो सभी का शासन करने वाले ये कोई प्राज्ञ से भिन्न नहीं है न ए तस्मात प्राज्ञात ये से जातियंतर अन्य कोई ईश्वर है सर्वेश्वर ऐसा नहीं है अन्य श्यामी व जैसे न्यायिक लोग मानते हैं न्यायिक है बाकी बहुत द्वैतवादी वाले मानते हैं हम तो जीव है सेवक है वो तो ईश्वर है हमारा सेव्य है अन्य जात ना इस एतस्मार्त, प्राज्ञा से अन्य वो नहीं है ईश्वर तो तो प्राज्ञा एक ही है टीका में स्वरूपावस्थत्व उपाधि प्राधान्यम अवधूय चैतन्य प्राधान्यम जो भाष्य में दिया ना तृतीय शब्द ऐसा ही स्वरूपावस्थ इसका अर्थ कहते हैं स्वरूपावस्थ ये प्राज्यों को कहते हैं इसका क्या अर्थ उपाधि प्राधान्यम अवधूय चैतन्य प्राधान्यम जो प्राज्य है उसमें एक अविद्या है और एक चैतन्य है दोहित है ये जो अविद्या अंश हो गया ये हो गया उपाधि अंश और उसमें चैतन्य है अगर उपाधि अंश को लेंगे तो कहते उपाधि प्रधान होने से उसको प्राज्ञ नहीं कहेंगे वो तो जड़ है इसलिए चैतन्य प्राधान्य लेना है प्राज्य जो है वो चेतन पदार्थ है इसलिए कहते हैं चैतन्य प्राधान्य लेना है अन्यथा स्वातंत्र्य अनुपपत्ते। अगर उसको उपाधि प्रधान लिया जाएगा माया प्रधान लिया जाएगा फिर ईश्वर स्वतंत्र कैसे होगा स्वातंत्र्य अनुपपत्ते, अन्यथा अन्यथा अर्थात चैतन्य प्राधान्य असती अन्यथा पूर्व का अगर आप विपरीत ग्रहण करेंगे तो चैतन्य प्राधान्य अगर नहीं मानेंगे चैतन्य प्राधान्य नहीं मानेंगे तो किसका प्राधान्य मानेंगे तो अविद्या का प्राधान्य मानेंगे मानेंगे तो फिर स्वातंत्र ईश्वर से स्वातंत्र वो तो माया का अधीन हो जाएगा जैसे जीव है तो अवधुय अर्थात लेवंत तो है अवधुय निराकृत्व निरा निराकरण करके ये धूक कंपन अब अर्थात हटाना निराकरण अब अबधु अर्थात को लेको निराकरण नैयाइकाय तटस्थ्यम ईश्वर से आतिषंते तदयुक्त पत्यु रामजस्याय विरोधाइ नैयादय नया एक तटस्थकेत तटस्थ अर्थात ईश्वर जगत का निमित्त कारण नया एक लोग कहते हैं जगत का उपादन कारण परमाणु है परमाणु से जगत बनेगा और ईश्वर ईश्वर तटस्थ कारण निमित्त कारण कुलालवत्त जैसे घट में मृद हो गया उपादान कारण और कुलाल हो गया निमित्त कारण और तटस्थ कहा जाता तटस्थ अर्थात तटे तिषति न तो कार्य से अधिष्ठान तो नया एक लोग ईश्वर को तटस्थ मानते हैं तो ये कहते हैं कि नया एकदय ताटस्थ्य ईश्वरस्य से आतिषंते आतिष्ठंते स्वीकुवंती आंग प्रतिष्ठायां उपसंख्यान इस प्रकार के अंग प्रतिज्ञायां उपसंख्यान तो आतिष्ठते ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं अर्थात तो वो लोग ऐसे ही मानते हैं सिद्धांतिक कहता है कि तद ये बात ठीक नहीं है क्यों सूत्रकार ने बनाए हैं पत्युर असामंजस्यात त तो पति हो पति हो ईश्वर अगर ईश्वर को निमित्त कारण कहेंगे तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो नहीं रहेगा निमित्त कारण कहेंगे तो तो क्यों तो इसका चार नंबर टिप्पणी में सूत्र का अर्थ पूरा बता दिए पत्युर पत्युर अर्थात तो ईश्वर से निमित्त कारण मात्रत्व न उचितम अभ्युपगंतुम ईश्वर केवल जगत का निमित्त कारण है इतना अभ्युपगंतुम स्वीकार करना ये नहीं कर सकते हैं न उचितम ये बात ठीक नहीं है तथा असामंजस्या ऐसा अगर मानेंगे तो घटना असामंजस्य हो जाएगा ठीक नहीं घटेगा शास्त्र कैसे लोके निमित्त कारण भूत कुलादीना राग द्वेशादिमत्व प्रसिद्ध जो निमित्त कारण है वो कोई कुलाल जैसा घटक का निमित्त कारण है वो राग द्वेशादिमान है कोई भी कारण निमित्त कारण करता जिसको कहेंगे वो राग द्वेशादि वाला हो जाएगा तदवद ईश्वर श्या तो तीश्वर तो तो तो में भी रागद्वेश आ जाएगा जो निमित्त कारण होगा तथा से ईश्वर तो अनुपत्ते तो नहीं रागादिमान आदिमान ईश्वर भवित अर्ती रागद्वेष होगा तो उसमें ईश्वर नहीं रहेगा किन्तु अगर वो उपाधन कारण होगा कोई स्वयं अपने में रागद्वेष नहीं करेगा जैसे भी बना कहते ना जैसे भी बना कहते वो तो मेरा ही शरीर है तो कभी कहेगा कि मेरा शरीर है ऐसा है ऐसा है वो भगवान ने ऐसा बना दिया वो अलग मान लिया तो, तो नहीं तो अगर स्वयं जिसको मतलब स्वयं का ही मतलब मैं ही तो वही हूँ कहेगा उसमें कभी रागद्वेष नहीं होगा इसलिए केवल निमित्त कारण मानने से रागद्वेषादिमान हो जाएगा ये बात ठीक नहीं है इसको भाष्य में कहा न ये तस्मात जा अर्थात इसी प्राज्ञ से कोई जाति ईश्वर कोई भिन्न है ये बात ऐसा नहीं है अन्य शामी वो जैसा ये नया लोग मानते हैं अच्छा आगे टीका में श्रुति विरोधात तो अपनी न तसे ताटस्थ्यम अस्थेय इह श्रुति से भी विरोध हो रहा है अगर आप ईश्वर को निमित्त कारण मात्र मानेंगे तो श्रुति का भी विरोध होगा ये छांदोग्य श्रुति है प्राण बंधन ही सौम्य मन छोक का छ एक, एक, एक, तो एक दो ऐसा कुछ आएगा प्राण प्राण शब्द का अर्थ यह परमात्मा ब्रह्म बंधनम बंधनम अर्थात तो परवसानम इस सब टीका में दिया है तो अर्थात तो परमात्मा ही पर्यवसान है किसका का कहते हैं मन मन मन उपलक्षित जीव मनोपाधिक जीव अर्थात जीव का पर्यावसान परमात्मा ही है जीव जा करके कहाँ लीन हो जाता है तो परमात्मा में ही होता है प्राणवंदनम ही सौम्य मन वहाँ मंत्र इस प्रकार है यथा शकुनी दिशम दिशा पति अन्य आयतन अलब्धवा बंधनम एवं उपश्रयते अगर बांधा गया पक्षी बांधा गया किसी रसी में और फिर उड़ता रहा तो उड़ते उड़ते अन्यत्र कहीं उसको स्थान नहीं मिलेगा अंतिम में जहाँ बांधा गया उधर ही आ जाएगा क्योंकि वो रसी उतने ही है अतः तो जाके जमीन में नहीं बैठ पाएगा किसी खुंटी में रसी बांधा गया आकर के अंतिम में उड़ उड़ कर के फिर वही खुंटी में बैठ जाएगा तो इसी प्रकार की ये प्राण प्राण दिशा दिशा यहा मन एवं, तो एवं एवं एवं इदम मन इस प्रकार की पति अन्य आयतनम अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राण बंधन ही सौम्य मन मन इसी प्रकार की दिशम दिशम विषय विषय गत्वा जा करके अन्य आयतनम अलब्ध्वा केवल थक जाएगा मन अगर विषय में जाएगा तो केवल थकी जाएगा फिर अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राण परमात्मा में फिर आश्रित हो जाता है सुसुक्ति में चला जाता है टीका में प्रकृतम अज्ञात परम ब्रह्म सदाख्यम प्राणसब्दित परम ब्रह्म जो सद्ख्य सद आख्या प्राणशब्दित प्राणशब्द से कहा गया किंतु किस प्रकार के ब्रह्म है कहते हैं अज्ञात परम ब्रह्म क्योंकि यहां मन मन अर्थ जीव जीव अर्थात तो अज्ञान विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट जीव जो सुशुक्ति में जाकर के लय होगा तो अज्ञान विशिष्ट परमात्मा के साथ अर्थात तो अज्ञान रहेगा नहीं कि सुश्रुति में गया तो ज्ञानी हो गया नहीं इसलिए अज्ञातम परम ब्रह्म जिसको कहा जाता है वो प्राण शब्द से यहाँ कहा गया तद बंधनम तद अर्थात तो वही अज्ञात ब्रह्म वो बंधनम हुआ बंधनम का अर्थ बद्य ते अस्विन बंधनम बध्यते अर्थात तो अर्था तो वो विवसान होता है अर्थात उसी में स्थिर हो जाता है सुसुक्ति अवस्था में जाकर के नहीं ही जीव से परमात्मा तिरेकेण पर्यवसान ये जो जीव है परमात्मा से अन्यत्र जाकर के उसका पर्यवसान अर्थात एकत, एकत्व तो भाव को प्राप्त करना यह नहीं होगा क्योंकि अगर आप घट को चूर चूर करके जल में मिला देंगे तो ये घट का पर्यवसान नहीं होगा क्योंकि उसके साथ वो मिलेगा नहीं वो अलग होकर के अर्थात पृथ्वी और जल ये अलग अलग होकर के ये रहेंगे इसी किंतु अगर घट को आप चूर्ण बना करके मिट्टी के साथ मिला देंगे तो एक हो जाएगा तो जो जिसका कारण है वो उसी में पर्यवसान हो जाएगा इसी प्रकार की ये जो मन है मन अर्थात मनो उपाधिक जीव ये परमात्मा में ही पर्यवसान होता है मनस आगे मनस तदीत जीव चैतन्य मन शब्द से मन उपाधिकीव चैतन्य लिया गया अत्र आध्यात्मिक अर्थस्य परस्मिन प्रयोगात यहां तक हो गया मनोपहित जीव तक हो गया मनस मनस्तुपहित जीव चैतन्य वाक्यांश हो गया manas, क्योंकि मूल मंत्र में है प्राण बंधनम ही सौम्य मन मन शब्द का अर्थ कह दिए जीव चैतन्य और अत्र प्राण शब्द आध्यात्मिक आध्यात्मिक परस्मिन प्रयोगात तो प्रयोगात् अभी प्राण शब्द से आप परमात्मा को कहते हैं ये मंत्र से किंतु प्राण शब्द तो आध्यात्मिक में व्यवहार होता है आधिदैविक में प्राण शब्द व्यवहार नहीं होता है उसको तो वायु कहेंगे महावायु कहेंगे तो प्राण शब्द जो के आध्यात्मिक अर्थ से परस्मिन प्रयोगात परमात्मा में ही व्यवहार किया गया ये शब्द इसलिए मन शब्द च से तस्मिन परसान अभिधानात प्राण शब्द को परमात्मा शब्द से पर, मतलब परमात्मा को प्राण शब्द से कहते हैं और मन शब्द से जो जीव लिया जाता है वो जीव भी उसी में पर्यवसान होता है ऐसा कहा जाता है क्योंकि मन प्राण बंधनम ऐसा होने से तस्मिन पर्यावसान अभिधान तस्मिन अर्थात प्राणे प्राणे अर्थात परमात्मा परस्मिन परिधान वस्तु तो भेदो नास्ति इति द्योतितम अर्था मन और प्राण ये दोनों में वस्तु तो भेद नहीं है मन शब्द से किसको कहा गया जीव को प्राण शब्द से ईश्वर को परमात्मा को इसलिए वास्तविक ये दोनों में भेद नहीं है क्योंकि मन प्राण में जाकर के पर्यवसन हो जाता है तो जीव ईश्वर में लय हो जाता है ईश्वर में लय हो जाता था वास्तव तो में कि ये दोनों में कोई भेद नहीं है प्राज्ञ से विशेषण्तरम साधयती का आगे विशेषण और देते हैं, है तो ऐसा सर्वेश्वर ऐसा आगे कहा गया इसको कहते हैं नु अवधारण न उपपद्यते अयं अयम अच्छा भाष्य में अयम हीवस्थ जयम अये ये प्राजतवस्थ जी सर्वता केवस्थ अर्थात भेदेशु अवस्थ अर्थात सारे भेद में यही रह करके सभी को यही जानता है अयम कहने से यही प्राज्य यही प्राज्ञ सभी में रह करके सभी को यही जानता है ज्ञाता इति ऐसा सर्वज्ञ इसलिए यह सर्वज्ञ हुआ सर्वज्ञ होता है अर्थात तो भिन्न तवन नहीं सभी के अंदर में रह करके अर्थात तो उसी में रह करके उसी को जानता है परमात्मा रामानंद में रह करके रामानंद को जानता है श्यामानंद में रह करके श्यामानंद को जानता है ऐसा नहीं कि रामानंद में रह करके श्यामानंद को जानता है तब तो रूप से जानेगा। जा। इसलिए सर्वत्र परमात्मा क्योंकि सर्वत्र उपादान वही है ना, इसलिए जैसे कहते हैं ना एक व्यक्ति अपना पांचों उंगली को मैं तो नहीं जानता है किसी को भिन्न नहीं जानता है इसलिए कहते हैं सर्व भेदावस्था किंतु यहाँ कह दिए कि अयम एव एव कह करके एक एवकार दे दिए अवधारण अर्थ तो अभी पूर्व पक्षी कहता है कि नु टीका में ननु अवधारणम न उपपद्य अवधारण कहा है अवधारणा वाचक शब्द यहाँ कहाँ है टीकाकार कहते ननु नु अवधारणम न उपपद्य भाष्य कौन सा पंक्ति चल रहा है अयम एवं सर्वस्व इसमें अवधारणा शब्द कहा है अवधारणा का क्या अर्थ है निश्चय कराना कौन सा शब्द है इसे सर्वज्ञ कोई निश्चय करने वाला शब्द तो है एव कारण अयम एव। एवकार को अवधारणा कर देता है यही निश्चय करवाता है ना अयम इसी तो इसको अवधारणा कर देता है तो भाष्य में कह जाए अयम एव ही सर्वस्व ज्ञाता तो अयम एवं अवधारणा ये बात नहीं है क्यों क्योंकि अयम एव ही कहते हैं यही अन्य व्यवच्छेद अर्थात दूसरा कोई और नहीं है सर्वज्ञ इस प्रकार की अर्थ हो गया पूर्व पक्ष कहते हैं व्यास पराशर प्रभृति नाम अन्य सर्वज्ञ तो प्रसिद्ध है तो शास्त्र में इतना कहा गया है ये सब सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ हैं और आप कहते हैं कि अयम वह वही ये प्राज्ञ ही सर्वज्ञ है ये बात ठीक नहीं है इस प्रकार के होने से अंतर हाँ। सर्व भेदावस्थो ज्ञाता इति ऐसा सर्वज्ञ इसलिए कहा गया कि ये सर्व भेदावस्थ सर्व भेद व्यास पराशर ये सर्वभेद अवस्था नहीं है व्यास जी ये रामानंद का अंदर में कृष्णानंद का अंदर में वो नहीं है किंतु ये जो प्राज्ञ है ईश्वर है वो सर्व भेदावस्था भेदा भेदा तो एवंकार का यही अर्थ हुआ व्यास पराशर इत्यादि ये सब सर्वज्ञ होने पर भी सर्वभेद अवस्था नहीं है क्योंकि वो स्वयं एक भेद है एक भेद भेद था विशेष भिन्न है किंतु ये जो अंतर्या में होता है प्राज्ञ है वो सर्व भेदावस्था सभी में रह करके तो उनको भी तो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है किंतु वो सर्व भेदावस्था नहीं है क्योंकि हम कहते हैं ना ये व्यास भगवान है ये कृष्ण भगवान है कहते हैं तो कभी हम कह देंगे कृष्ण भगवान है वो व्यास जी है ऐसा नहीं कहते हैं कह देंगे कभी जो कृष्ण भगवान है व्यास जी कि दुर्योधन को कभी हम ब्यास जी नहीं मानेंगे सर्व भेद नहीं है किंतु दुर्योधन के अंदर में भी यही है परमात्मा है ये जी सर्व सर्व को भी जानते थे जीव का क्या सब जानते थे किंतु ये सर्व भेदावस्था नहीं, नहीं है अर्थात वो योग शक्ति का महात्म्य है तो ये किंतु तो ये स्वाभाविक है इनका मतलब ईश्वर का ये स्वाभाविक है ब्यास जी इतना का तो अर्थात आहृत अर्थात का, का स्वाभाविक है अच्छा टीका में सर्वज्ञ के आगे आया भाष्य में कहते हैं सर्वज्ञ के आगे द्वितीय पंक्ति में एषो अंतरिया अंतर अनुप्रवेश भूता अभी मी का अर्थ कहते हैं अंतर सभी का अंदर में प्रवेश करके नियंता सारे भूतों का सर्वेशाता यही है नियंता अपि यही सभी भूतों का नियंता है फिर यहाँ टीका में अस्य अंतर अनुप्रवेश नियमच सामर्थ्य अभा, अभावत अवधारणा तो यही जो प्राज्ञ है ईश्वर है वही सभी का अंदर में प्रवेश करके सभी का नियमन करता है तो दूसरा कोई नहीं कर पाएंगे क्या तो कहते हैं अन्य से कश्य चिद अंतर अनुप्रवेश नियम च सामर्थ्य अभावत दूसरे कोई नहीं कर पाएंगे इसलिए अवधारणम अवधारण कहा है दिवरु दिवरु दिवरु। निष एव अर्थात ये भी अर्थात दूसरे कोई अनुप्रवेश भी नहीं करते नि करते उत्तम विशेषण त्रम हेतु कृतः प्रकृत प्राजी से सर्वजगत कारण विशेषण्तर आह अभी यहाँ तक तीन विशेषण भोगे एस सर्वे एस सर्वज्ञ अंतरिया तीन विशेषण कह दिए अभी कहते हैं कि तीन विशेषणों को हेतुम कृत्वा हेतु बना करके के प्रकृत सर्वजगत कारणत्वम ये प्रकृत जो प्राज्ञ है जिसका विचार चल रहे वो सर्वजगत कारण है इसको कहने के लिए विशेषण्तरम अन्य विशेषण कहते हैं असमय ओम पूर्ण मद पूर्ण मिधन भू नश्यावाशिष्यू